स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश शिवा शिवावतार स्वामी विवेकानंद सती की तरह स्वामी जी की बुद्धि भी प्रारंभ में संशयात्मक थी वे श्री राम कृष्ण के अवतारत्व के विषय में अंत तक संदिग्ध बने रहे थे और जिस प्रकार सती ने भगवान राम की परीक्षा ली थी उसी प्रकार स्वामी जी ने भी श्री कृष्ण की सभी प्रकार से परीक्षा ली थी अंत में गाजीपुर में बाबा बार बार श्री रामकृष्ण के दर्शन पाने के बाद उनका संशय दूर होकर बुद्धि में श्रद्धा का जागरण हुआ था गुरुवाक्य में अड़ग विश्वास ही श्रद्धा कहलाती है संशयात्मक बुद्धि का परिणाम विनाश होता है जो सती के जीवन में हुआ था संशयात्मा विनश्य थी लेकिन जिस बुद्धि में श्रद्धा का जन्म हो गया है वही परा एवं अपरा विद्यारूप गणेश एवं सदानंद को जन्म दे सकती है गणेश सिद्धिदाता होने के साथ ही साथ परम ज्ञानी भी है माता में समग्र ब्रह्मांड को देख वे ब्रह्मांड के बदले माता के प्रदक्षिणा करके ही संतुष्ट हो गए थे लेकिन ज्ञान में भी सात्विक अहंकार की संभावना है शिव जी द्वारा गणेश के मानव सिर को काटना उस अहंकार के नाश का ही प्रतीक है श्री रामकृष्ण को मानने एवं अद्वैत ज्ञान में आरूढ़ होने के बाद भी स्वामी जी में एक बार सात्विक अहंकार का उदय हुआ था जब कश्मीर में वे चीर भवानी के भग्न मंदिर को देखकर कह उठे थे कि मैं होता तो इसे टूटने न देता इसी तरह कश्मीर के मुसलमान फकीर द्वारा उन पर शक्ति प्रयोग के कारण भी स्वामी जी को अभिमान हुआ था और उन्होंने मां शारदा से शिकायत के स्वर में कहा था कि वे श्री कृष्ण को नहीं मानते जो एक फकीर से उनकी रक्षा ना कर सके क्षेर भवानी में मां जगदम्बा की वाणी एवं कलकत्ता में मां शारदा के आश्वासन से उनका यह सात्विक अहंकार गणेश के सिर की तरह नष्ट हो गया था असरों पर विजय प्राप्ति के लिए सजानन की आवश्यकता है कार्तिकेय के छह मुख विभिन्न प्रकार की अपरा विद्याओं के प्रतीक हैं इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की भी अत्यंत प्रखर बुद्धि एवं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे स्मरण शक्ति विद्वत्ता वाक शक्ति तर्क विचार की क्षमता मेधा आदि उनकी बौद्धिक शक्ति के अनेक रूप थे इसी की सहायता से उन्होंने सड़ानंद की तरह विश्व विजय की थी उपसंहार देश काल एवं कार्य कारण की सीमा में आबद्ध मन अमूर्त अचिंत परमात्मा की कल्पना नहीं कर सकता स्वामी विवेकानंद के मतानुसार मानव मन परमात्मा की कल्पना मानव के रूप में ही कर सकता है एवं अवतारी महापुरुष ही ऐसे आदर्श मानव हैं जो मानव की कल्पना के भगवान के निकटतम आते हैं भारतीय मन ने अपने उच्चतम आदर्श को शिव विष्णु आदि पौराणिक पात्रों के माध्यम से चरितार्थ किया है लेकिन वास्तविकता के निकट तो राम कृष्ण ईशा कृष्ण एवं विवेकानंद जैसे ऐतिहासिक महापुरुष ही आ सकते हैं जिन्होंने आदर्श को दैनन्दिन जीवन में जी दिखाया है अतः ये ही हमारे अधिकतम आराध्य हैं स्वामी विवेकानंद में शिवत्व की जितनी अभिव्यक्ति हुई है उतनी संभवता और किसी में महामानव में आज तक नहीं हुई होगी शिवादर्श को समझने के लिए स्वामी जी का जीवन एवं चरित्र सर्वश्रेष्ठ आलंबन है वस्तुतः गंभीरता से विचार करने पर यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है कि स्वामी जी और भगवान शंकर में कितना साम्य है इस साम्य को समझने के लिए हमने प्रतीकों के बौद्धिक विश्लेषण का तरीका अपनाया है लेकिन इस पद्धति से हम केवल शिवत्व के बाहरी व्यक्त रूप को ही समझ सकते हैं मानव के चेतन मन के पीछे उससे कई गुना अधिक गहरा और व्यापक अचेतन मन पड़ा हुआ है जिसकी भाषा प्रतीकात्मक है अति चेतन स्तर भी उसी प्रकार व्यापक एवं विशाल है आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि संपन्न महापुरुष एवं ऋषि इस महान ज्ञान राशि का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं उनका यह कहना कि स्वामी जी शिव के अवतार हैं हमारी विश्लेषणात्मक बौद्धिक समझ से कई गुना अधिक महत्व एवं अर्थ रखता है जिसे स्वयं उस अवस्था तक उठे बिना समझना असंभव है हम छुद्र बुद्धि लोगों के लिए यह सरल विश्वास ही श्रेयस्कर एवं उचित है कि स्वामी जी वस्तुतः शिवावतार थे